ष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणातीतानंद मंदिर निर्माण के बाद वेदांत समिति का कोष खाली हो गया इसके अतिरिक्त मई 1908 ईस्वी के व्यापक अग्निकांड के फलस्वरूप नगरवासी मित्र बांधवों तथा समिति के सदस्यों का काफी नुकसान हो जाने के कारण समिति की आय में भी कमी आई त्रिगुणातीत महाराज ने इस पर भी धैर्य नहीं छोड़ा यहाँ तक कि समाचार मिलने पर जब अभेदानंद जी ने न्यूयॉर्क से सहायता भेजने का प्रस्ताव किया तो उन्होंने उत्तर दिया हमें आवश्यकता होने पर तुम्हें सूचित करेंगे हम लोगों ने अपना सारा खर्च घटा दिया है तथा यहाँ के रिलीफ कमेटी सहायता समिति की ओर से पर्याप्त खाद्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है वस्तुतः आत्मनिर्भरशील त्रिगुणातीत महाराज उस दुर्वस्था के बीच भी समिति की रक्षा तथा उन्नति के लिए दृढ़ उनका वह प्रयास सफल हुआ इतना ही नहीं उसी वर्ष अगस्त में स्वामी प्रकाशानंद के सैन फ्रांसिस्को आ जाने तथा उनकी सहायता में लग जाने के फलस्वरूप कार्य का सर्वागीण प्रसार होने लगा इसके बाद मंदिर में इसके बाद मंदिर से संलग्न रहने के कमरों को आश्रम में परिणित करके आश्रम जीवन गढ़ने तथा पाश्चात्य लोगों को आदर्श ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने की ओर उनका ध्यान गया कक्षाओं तथा व्याख्यानों में जो छात्र आया करते थे उन्हीं में से लगभग दस लोगों को लेकर आश्रम का प्रारंभ हुआ यह संख्या बीच बीच में बढ़ जाने पर भी आश्रम में लगभग दस ही लोग रहा करते थे व्यवस्था प्रिय त्रिगुणातीत महाराज उनका जीवन हिंदू भावधारा के अनुसार परिचालित करने में प्रयत्नशील प्रयत्नशील थे ये छात्र पूर्ववत ही जीव को जीवकोपार्जन करते तथा आश्रम का व्यय चलाने में यथाशक्ति योग देते इसके अतिरिक्त आश्रम के सभी कार्य ये लोग ही किया करते थे प्रातःकाल चार बजे उठकर वे लोग ध्यान में बैठते फिर घर द्वार की सफाई बगीचे में पानी देना आदि कार्यों में लग जाते थे लोग ये सारे कार्य एक उच्च भाव की प्रेरणा से स्वेच्छा से स्वीकार करें तथा इससे उनके चित्त शुद्धि हो इस ओर त्रिगुणातीत महाराज का विशेष ध्यान था प्रातः तथा सायंकाल भोजन के समय वे श्री कृष्ण की बातें कहते हुए तन्मय हो जाते और ब्रह्मचारी गण भी भाव विभोर हो सुनते रहते कभी कभी खुले आकाश के नीचे धूनी जलाकर गहन ध्यान चला करता फिर सप्ताह में एक दिन उपवास तथा एकांत साधना की व्यवस्था थी परंतु वह सबके लिए अनिवार्य नहीं था उस समय बहुतों को कई प्रकार की अनुभूतियाँ हुई ऐसा साधनामय तथा भावपूर्ण जीवन कठोर ही हुआ करता है फिर भी छात्रगण इसका पूर्वक स्वीकार करते थे उन दिनों स्वामी त्रिगुणातीत के मुख से बहुत सी मूल्यवान उक्तियाँ निकलती जो उन लोगों को साधन पथ में प्रेरणा प्रदान करती थी वे कहते लिव लाइक ए हरमिट बट वर्क लाइक ए हॉर्श साधु के समान जीवन यापन करो पर घोड़े के समान कार्य करो डू और डाई बट यू विल नॉट डाई करो या मरो पर तुम मरोगे नहीं डू इट नाउ, इसे अभी कर डालो वॉच एंड प्रे सदा सजग रहकर प्रार्थना करो ये सब वचन लिखकर उन्होंने ब्रह्मचारियों के कमरे की दीवारों पर लटका दिए थे उन्हें संगीत से लगाव था तथा विषय वे साधना में एक उत्तम सहायक मानते थे बड़े भोर में ब्रह्मचारियों को साथ लेकर वे विविध प्रकार के भक्तिपूर्ण भजन तथा स्तोत्र आदि गाया करते थे इसके लिए कभी कभी वे छात्रों के साथ मठ से केवल आधी मील दूर स्थित सैन फ्रांसिस्को उपसागर के तट पर पहुंच जाते ऐसे समय वहां सूर्योदय के पूर्व ही उन सबके संयुक्त कंठ से संगीत लहरी निकल समुद्र के वक्ष पर नृत्य करती हुई दूर तक फैल जाती थी उस समय संभव है कोई धीवर मछली पकड़ने निकला हो या कोई जहाज उसी पथ से होकर जाने को प्रस्तुत हो रहा हो संभवतः धीवर तथा नाविक प्रातः समीर के साथ फैलते हुए इस मधुर विशुद्ध संगीत में एक अलौकिक राज्य का पता पाकर मुग्ध हृदय से उसे सुनते तथा विस्मित होकर उन्हें मौन आशीर्वाद देते